साथियों किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं डायसन कार्टर की पुस्तक पाप और विज्ञान जो कि रूस में क्रांति के बाद वहां यौन रोगों और वेशवृत्ति के खात्मे को लेकर एक वृहद तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है इस किताब को प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने तो आइए आज सुनते हैं इस पुस्तक का नया अध्याय ईसाई धर्म और डॉक्टर इंद्रिय रोगों के खिलाफ संघर्ष की बाबत अभी तक हमने कुछ भी नहीं कहा नई सोवियत सरकार के सामने ये भी एक बड़ी समस्या थी उन दिनों रूस में सिफिलिस का भयानक जोर था वोल्गा तट पर बसे कुछ जन समूहों में तो इलाज न हो पाने से शारीरिक कुरूपता तक आ गई थी बंधन रहित प्रेम के सुख का अनुभव करने की भावना ने सिफिलिस और गिनोरिया के मरीजों की संख्या अत्यधिक बढ़ा दी थी परिस्थिति के अत्यंत गंभीर होते हुए भी सोवियत अधिकारियों ने मर्ज पर ही ध्यान केंद्रित करना काफी नहीं समझा दूसरे देशों में यह आंदोलन असफल हुआ था तो इसलिए कि सारी ताकत रोग खत्म करने पर लगाई गई थी दूसरी गंभीर समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया था सोवियत अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे की इंद्रिय रोगों को तभी खत्म किया जा सकता है जब अनैतिकता और वेशवृत्ति को खत्म कर दिया जाये अनैतिकता को उन्होंने तमाम समस्याओं की जड़ माना उनका कहना था कि अनैतिकता की समस्या के हल हो जाने पर सिफलिस और गिनोरिया साधारण बीमारियां मात्र ही रह जाएंगी उनमें सामाजिक समस्याओं की लाग लपेट न रहेगी और इंद्रिय रोग विरोधी आंदोलन भी क्षय रोग शराबखोरी इत्यादि के खिलाफ विशाल आंदोलन का हिस्सा बन जाएगा सोवियत अधिकारियों ने पहला कदम ये उठाया कि उन्होंने इस बकवास को खत्म कर दिया कि कौन सी औरतें इंद्रिय रोगों को फैलाने में ज्यादा खतरनाक हैं। सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति मर्द या औरत जो किसी इंद्रिय रोग से पीड़ित है बड़ी आसानी से इस रोग को दूसरों में फैला सकता है मौजूदा और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये रोग कितने खतरनाक होंगे ये जानते हुए सोवियत अधिकारियों ने अपने अपराध कानूनों में एक नया कानून जोड़ा इस कानून के मुताबिक यह गंभीर अपराध माना गया कि कोई पुरुष जो इंद्री रोगों से पीड़ित हो और जानता हो कि यह रोग दूसरों को लग जाएगा किसी स्त्री के साथ भोग विलास करे इस तरह ये बात मरीजों की ईमानदारी पर नहीं छोड़ी गई कि वे इस रोग को दूसरों में न फैलाएं। कानून के सभी अपराधियों को मजबूर कर दिया गया कि वे राज्य के सामने जवाबदेही करें किन्तु तो सोवियत अधिकारी कानून पास करके ही चुप नहीं बैठ गए उन्होंने सारे देश में इन रोगों की जांच पड़ताल और इलाज के केंद्रों की व्यवस्था की याद रखना चाहिए कि आज से कितने ही साल पहले, जब ये केंद्र खुले थे और गिनोरिया की ठीक-ठीक जांच पड़ताल बहुत मुश्किल थी इलाज बहुत पिछड़ा हुआ था साथ ही सोवियत रूस आर्थिक समस्याओं के जाल में उलझा हुआ था इस कारण विदेशों से अच्छे उपकरण और दवा दारू मंगा सकना संभव नहीं था फिर भी इंद्रिय रोगों से पीड़ितों की चिकित्सा में इन केंद्रों को जो सफलता मिली उसे देखते हुए हमारे देशों की हालत आज बहुत शर्मनाक है कारण ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल नहीं अस्पताल भी वेश्यावृत्ति और व्यविचार के खिलाफ आंदोलन के अभिन्न अंग बन गए थे इन अस्पतालों में भी वैसी ही व्यवस्था थी जैसी क्षय रोग के अस्पतालों में होती है कुछ मरीज अपने घरों में रहते हुए इलाज कराते थे और कुछ को अस्पतालों में भर्ती कर दिया जाता था आंदोलन के प्रारंभिक काल में बड़े बड़े अस्पतालों ने अपना ध्यान वेश्याओं पर केंद्रित किया इन वेश्याओं पर अपराध कानून आंखें बंद करके लागू नहीं किया जाता था इंद्री रोग से पीड़ित वेश्या को वेशावृत्ति जारी रखने के अपराध में अदालते आँखें बंद कर सजा नहीं सुना देती थी ऐसी औरतों के बारे में सभी जानते थे की वे सामाजिक कुरीतियों द्वारा बिगाड़ी गयी है इसलिए अदालत में पेश किए जाने के बाद इन औरतों से नागरिकों की एक कमेटी भेंट करती थी ये कमेटी उन्हें समझाती कि अपने रोग का इलाज कराने के लिए वे अस्पताल में भर्ती हो जाएं। ये सब शुरू हुआ ही था कि एक नई समस्या उठ खड़ी हुई हमारे यहाँ के डॉक्टर और वैज्ञानिक इस समस्या से अच्छी तरह परिचित है आखिर ऐसी औरत का इलाज करने ऐसी फायदा ही क्या जो फिर पेशा शुरू कर दे और फिर रोगी बन जाए इस समस्या का हल भी सोवियत वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला जिन अस्पतालों में औरतों का इलाज होता था उनमें नए परिवर्तन किए गए नई नई संस्थाएं खड़ी करने का ढकोसला नहीं किया गया सोवियत अधिकारियों ने इन अस्पतालों को ही ट्रेनिंग स्कूल और काम धंधे का केंद्र बना दिया इन अस्पतालों का पहला काम ये था जो भी वहाँ जाए उनका पूरा पूरा इलाज हो भर्ती होने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाता था ना तो दरवाजों पर पहरेदार बैठाए जाते थे ना रात में ताले जड़े जाते थे खास बात ये थी कि हर मरीज को समाज के लिए लाभदायक एक न एक धंधा सिखाया जाता था इलाज के दौरान मरीज काम धंधा भी सीखते थे और पैसे भी कमाते थे इसका असर उनके दिमाग पर क्या पड़ता था ये सोचना मुश्किल नहीं है औरतों को ना तो सजा दी जाती थी ना लंबे चौड़े व्याख्यान ना ही चेतना विश्लेषण का ढोंग रचा जाता था औरतें काम धंधा सीखती थीं और पैसे भी कमाती थीं। बहुत सी मरीज वे नहीं थी वे ऐसी लड़कियाँ थी जिन्हें जारशाही जमाने में अच्छा काम ना सीख पाने की वजह से काम न मिल सका था इन मरीजों में काफी तादाद ऐसों की थी जो रोग के कुछ कम हो जाने पर अपने अपने घरों में जाकर सोती थी दिन के वक्त अस्पताल में आकर वे दवा दारू कराती और काम सीखती थी अस्पताल में अच्छी और बुरी औरतों को अलग अलग नहीं बांटा गया था प्रयत्न ये किया जाता था कि क्षय रोग के इलाज के लिए जो नागरिक अस्पताल में भर्ती होते थे उनसे औरतें अपने आप को नीचे दर्जे का ना समझें। इस तरह ये अस्पताल संगठित व्यविचार के विरुद्ध संघर्ष के केंद्र बन गए कुछ ही अरसे में अकेले मॉस्को के अस्पतालों से इतना जरूरत का माल तैयार होने लगा कि उसकी कीमत 50 लाख रुपए सालाना आकी गई थी ये अस्पताल बड़े लोकप्रिय स्थान बन गए महिला कार्यकर्ताओं के दल वेश्याओं के मोहल्लों में जाते और वेश्याओं से इन अस्पतालों में भर्ती होने के लिए कहते पर शुरू में वेश्याओं को डर लगा रहता कि कहीं ये अस्पताल कैदखानी न बन जाए जैसे ही ये डर दूर हुआ वे शायद बड़ी तादाद में अस्पतालों में भर्ती होने लगी इस संबंध में जितना भी प्रचार किया गया वो प्रश्न पत्र के उत्तरों पर आधारित होने के कारण सच्चाई से भरा हुआ था इसीलिए इसका असर बहुत जल्दी होता था कुछ ही दिनों बाद अधिकारियों ने हर मरीज को अस्पतालों में कम ऐसी कम दो साल और रहने की इजाजत दे दी भले ही मरीज पहले इलाज क्यों न करा चुकी हो उद्योग केंद्रों में काम सीखने वालों पर आत्मनियंत्रण के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाता था उद्योग केंद्रों के नियम वहाँ काम करने वाली औरतों ने खुद बनाए थे। नियम भंग करने के अपराध का सबसे बड़ा दंड था उस औरत को अस्पताल से निकाल दिया जाना इन अस्पतालों का पहला उद्देश्य था रोगों से निपटना क्या वे इसमें सफल हुए बड़े बड़े ग्रंथ लिखकर भी जिस बात को बता सकना मुश्किल है वही एक छोटी सी तुलना से स्पष्ट हो जाएगी सोवियत अस्पतालों की तुलना कीजिए अमेरिका के अस्पतालों से अमेरिका में इंद्रिय रोगों को खत्म करने के लिए बरसों से प्रयत्न जारी है सोवियत रूस के अस्पतालों में केवल इंद्रिय रोगों को ही जीतने का नहीं अनैतिकता की व्यापक समस्या को हल करने का प्रयत्न किया गया था अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने काफी गर्व से बताया है कि 1935 से 1940 के पाँच वर्षों में इंद्रिय रोग विरोधी दवाओं का इस्तेमाल वहां पहले से दुगना हो गया है किंतु दो साल बाद जब इंद्रिय रोग विरोधी आंदोलन और तीव्र हुआ तथा इलाज के तरीकों में उन्नति हुई तो सिफिलिस और गिनोरिया के मरीजों की संख्या और भी बढ़ गई। सोवियत रूस में आंदोलन उन्नीस में शुरू हुआ था पाँच साल तक यह आंदोलन जारी रहा इस आंदोलन की सफलता का सबसे अच्छा सबूत ये है कि 1931 में मरीजों की कमी के कारण अस्पतालों के दरवाजे बंद होने लगे दो साल के बाद आधे से ज्यादा इंद्री रोग विरोधी विशेष केंद्रों का पता ठिकाना ही न रहा उन्नीस तक लाल सेना और लाल जहाजी बेड़े से और गिनोरिया एकदम खत्म कर दिए गए सोवियत नागरिकों के बीच इन रोगों को करीब करीब बिल्कुल खत्म कर दिया गया अब वे एक मामूली समस्या रह गए थे इंद्री रोग विरोधी अस्पताल सदा सदा के लिए बंद कर दिए गए वेशवृत्ति का नामो निशान तक मिट गया इंद्री रोग विरोधी इस आंदोलन की आश्चर्यजनक सफलता का विस्तृत वर्णन दूसरे लोगों ने भी किया है 1945 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों के सम्मेलन में सोवियत रूस का उल्लेख डॉक्टर जे ए स्कॉट ने अपने भाषण में किया था ब्रिटिश जर्नल ऑफ वेरेनल डिजीजेज नामक पत्र के मार्च 1945 के अंक में ये भाषण छपा था उन्होंने बताया कि रूस में सोवियत सत्ता स्थापित होने से पहले केवल तेरह मेडिकल स्कूल थे जबकि आज लगभग सत्तर है 1914 में जार साम्राज्य में संभवतः सिफलिस के मरीजों की संख्या दुनिया भर में सबसे ज्यादा थी याकूत प्रदेश में 30 फीसदी आबादी इन रोगों से पीड़ित थी मॉस्को में रोगियों की संख्या 10,000 हजार आरोप थी सिफलिस के जाने माने रूपों के अलावा रूसी डॉक्टरों को उनके नए नए रूप भी देखने को मिले इसका कारण ये था कि मूर्तियों को चूमने की प्रथा सर्वव्यापक थी लोग एक दूसरे के हुक्के भी पिया करते थे लोग अपनी जूठी रोटी बच्चों को खिलाने में नहीं हिचकते थे 1920 के बाद रूसी अधिकारियों ने डॉक्टर ब्रनर को इन गंदी प्रथाओं के खिलाफ शिक्षा आंदोलन संगठित करने के लिए बुलाया वेशाओं के इलाज की व्यवस्था के अलावा समूची जनता के बीच से इन रोगों को उखाड़ फेंकने के लिए एक अलग विशाल संगठन बनाया गया था डॉक्टर स्कॉट के अनुसार इंद्री रोग विरोधी ऐसे अस्पतालों की व्यवस्था की गई थी जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते रहते थे ये घूमते फिरते अस्पताल थे और इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी जिस जिले का भी दौरा ये अस्पताल करते उसके हर नागरिक की साल में कम से कम एक बार जांच जरूर हो जाती छोटे से छोटे अस्पताल में भी दो विशेषज्ञ दो चिकित्सक बिना डिग्री के एक जांच पड़ताल करने वाली महिला एक क्लर्क और दो अर्दली रहते थे कानून ने जरूरी बना दिया था कि हर अस्पताल के साथ कम से कम इतने आदमी तो होने ही चाहिए जाँच पड़ताल के नए ऐसी नए साधन उनके पास मौजूद रहते सिफिलिस और गिनोरिया के इलाज की नई से नई दवाएं साथ रहती मर्दों और औरतों के इलाज के लिए अलग अलग जगहों और अलग अलग समय की व्यवस्था थी एक समय तो सोवियत रूस में इस तरह के लगभग दो हजार अस्पताल थे बाद में इन दलों ने छुआछूत संबंधी बीमारियों की जांच पड़ताल और इलाज का भार संभाल लिया तो श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत डायस्टन कार्टर की पुस्तक पाप और विज्ञान इस किताब को प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने और ये इस पुस्तक की सत्रहवीं कड़ी थी तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को नमस्कार